अपेंडिक्स नाइन पेज नंबर वन सेवेंटी नाइन यह बात कहीं मेरे सुनने में नहीं आई है महापुरुष के पास शांति और समाधान हर वक्त देखने में आता है सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण हमारे देखने में आते हैं मुझसे क्या अपराध हुआ कार की मरम्मत हुई मुझसे जो बन पड़ा करूँगा तुमसे कुछ नहीं बन पड़ेगा मुझसे वहाँ जाते नहीं बनता